श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मधुर भाव का सार तत्व विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न भिन भाव साधनों का प्राबल्य निर्देश शांत दास्य आदि भावों में से प्रत्येक भाव पूर्ण परिपुष्ट हो मानव मन को पूर्वोक्त रूप से अद्वैय वस्तु की उपलब्धि कराने में कितने साधकों के लिए कितने समय तक प्रयास की आवश्यकता हुई थी यह सोचकर हमें विस्मित होना पड़ता है शास्त्ररूप आध्यात्मिक इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न युगों में उन भावों में से भिन्न भिन्न भाव मानव मन के लिए उपासना के प्रधान अवलंबनीय विषय बने थे तथा उनके द्वारा ही उन युगों के विशिष्ट साधकों ने ईश्वर तथा उनमें से विरले किसी किसी ने अखंड अद्वै ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि की थी देखा जाता है कि वैदिक तथा बौद्ध युग में प्रधान रूप से शांत भाव का उपनिषद युग में शांत भाव की चरम परिपुष्टि में अद्वैत भाव एवं दास्य तथा ईश्वर के पित्र भाव का रामायण तथा महाभारत के युग में शांत भाव तथा निष्काम कर्म युक्त दास्य भाव का तांत्रिक युग में ईश्वर के मातृभाव तथा मधुर भाव के कुछ अंशों का और वैष्णव युग में सख्य वात्सल्य तथा मधुर भाव का चरम विकास हुआ था भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में इस प्रकार अद्वैत भाव के साथ शांत आदि पंच भावों का पूर्ण विकास दिखाई देने पर भी अन्यान्य देशों के धर्म संप्रदायों में केवल शांत दास्य तथा ईश्वर के पित्र भाव ही देखने को मिलते हैं यहूदी ईसाई तथा मुसलमानों के धर्म संप्रदाय में राजर्षि सालोमन के सख्य तथा मधुर भावात्मक गीतों का प्रचार रहने पर भी वे लोग उनके भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हो विभिन्न अर्थ की कल्पना किया करते हैं मुसलमान धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय में सख्य तथा मधुर भाव का अधिकांश प्रचलन रहने पर भी मुसलमान लोग इस प्रकार की ईश्वर उपासना को कुरान विरोधी समझते हैं कैथलिक ईसाइयों में ईसा मसीह की माता नेरी की प्रतिमा का अवलंबन कर जगन्मातत्व का पूजन प्रकारांतर से प्रचलित रहने पर भी ईश्वर के मातृभाव के साथ उसका प्रत्यक्ष सहयोग न रहने के कारण भारत में प्रवर्तित जगत जगतजन्य के पूजन की भांति वह व हो साधक को अखंड सच्चिदानंद की उपलब्धि तथा रमणीय मात्र के प्रति ईश्वरीय विकास को प्रत्यक्ष कराने में समर्थ नहीं हुआ है कैथोलिक संप्रदाय के मातृभाव का वह प्रवाह फलगु नदी की तरह बीच में ही अंतर्हित हो गया है यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी भाव का अवलंबन कर साधक का मन जब ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है तब वह क्रमशः उस भाव में तन्मयता प्राप्त कर बाह्य जगत से विमुख हो स्वयं अपने आप में डूब जाता है इस प्रकार मग्न होते समय उसके मानसिक पूर्व संस्कार उस मार्ग में बाधा उपस्थित करते हुए उसको स्वस्वरूप में मग्न नहीं होने देते तथा पुनः बहिर्मुखता की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं अतः प्रबल पूर्व संस्कार युक्त साधारण मानव मन के लिए किसी एक भाव में तन्मय होना भी बौधा एक जन्म के प्रयास से संभव नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में पहले बार निरुत्साहित तथा बाद में उद्यम रहित हो एवं तदनंतर साध्य वस्तु के प्रति विश्वास को खोकर बाह्य जगत के रूप रसादी भोगों को ही सार वस्तु मान बैठता है तथा उसको प्राप्त करने के लिए पुनः तीव्र गति से दौड़ता रहता है इसलिए भाव प्राप्ति के बारे में बाह्य विषय विमुखता प्रेमास्पद के ध्यान में तन्मयता तथा भावजन्य उल्लास को ही साधक के लिए लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एकमात्र परिमाण बताया गया है किसी भी भाव में तन्मयता प्राप्त करने के निमित्त अग्रसर हो जिन्होंने कभी अंतर्निहित पूर्व संस्कारों की प्रबल बाधाओं का सामना नहीं किया है उनके लिए साधक हृदय के अंत संग्राम की बात को हृदयंगम करना संभव नहीं है जिन्हें उस स्थिति के सम्मुखीन होना पड़ा है केवल वे ही इस बात को समझ सकते हैं कि कितने कष्ट उठाने के पश्चात मानव जीवन में भाव तन्मयता का उदय होता है और वे ही श्री रामकृष्ण देव को अल्प समय के अंदर क्रमशः सर्व भावों में अदृष्ट पूर्व तन्मयता प्राप्त करते हुए देखकर तारणा कर सकते हैं कि यह मनुष्य की शक्ति द्वारा साध्य होना संभव नहीं साधारण मानव मन के लिए भाव राज्य के सूक्ष्म तत्व बुद्धिगोचर न होने के कारण ही क्या अवतार रूप से प्रसिद्ध धर्मवीरों की साधना का इतिहास सम्यक रूप से लिपिबद्ध नहीं हुआ है क्योंकि उनके संबंध में जो कुछ बातें उपलब्ध है उनको पढ़ने से यह पता चलता है कि साधन मार्ग में प्रविष्ट होते समय उनके विषय वैराग्य तथा त्याग की बातें एवं साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात विषय विमुग्ध मानव मन के कल्याण के निमित्त उनमें जो अद्भुत शक्ति प्रकट हुई थी उसी की विस्तृत आलोचनाएं उनमें विद्यमान है मन के पूर्व संस्कारों को विध्वंस तथा समूल नष्ट कर अपने ऊपर पूर्ण प्रभुत्व स्थापन करने के लिए साधना करते समय वे जिस प्रकार अपूर्व अंत संग्राम में नियुक्त हुए थे उसके आभास मात्र का ही उनमें विवेचन किया गया है अथवा रूपक तथा अत्युक्तिपूर्ण वाक्यों की सहायता से उस संग्राम की बात को इस रूप में व्यक्त किया गया है कि उस विवरण को देखकर उसमें से यथार्थ तथ्य का पता लगाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है इस संबंध में कुछ दृष्टांतों की सहायता से पाठक हमारे इस कथन को भलीभांति समझ सकेंगे